शांति शांति ही असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा हुई असंप्रज्ञात समाधि यानी जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन होता है प्रभु का प्रत्यक्ष जिस समाधि में होता है उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहा है संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के दो प्रकार के साधक दो उपायों को अपना करके प्राप्त करते हैं एक प्रकार वह है जो भव प्रत्यय शब्द से कहा है और दूसरा वह प्रकार है जो उपाय प्रत्यय शब्द से कहा है भव प्रत्यय यानी संसार को देख करके संसार में दो प्रकार की स्थितियां निरंतर उत्पन्न होती हैं, एक जन्म और एक मृत्यु और ये दोनों स्थितियां ऐसी स्थितियां हैं जिसमें विराम नहीं होता है रुकना नहीं होता है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां पर कहीं उत्पत्ति जन्म नहीं हो रहा हो और ऐसा भी कोई स्थान स्पेस जगह नहीं होगा जहां पर कोई ना कोई मृत्यु नहीं हो रही हो यानी ये दोनों स्थितियां जन्म और मृत्यु इस पूरे ब्रह्मांड में निरंतर चल रहे हैं बिना नागा के बिना रुकावट के निरंतर ये चलते जा रहे हैं और इन दोनों स्थितियों को देख करके जिस व्यक्ति को विवेक होता है यानी जन्म को देख करके या मृत्यु को देख करके जिस व्यक्ति को विवेक होता है यथार्थ बोध होता है वास्तविकता का ज्ञान होता है और उस विवेक से जिसे वैराग्य उत्पन्न होता है वह व्यक्ति भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है संसार में घटित होने वाली इन दोनों स्थितियों के माध्यम से उसको विवेक वैराग्य होता है ऐसा व्यक्ति असंप्रज्ञात को प्राप्त कर लेता है और ऐसे असंप्रज्ञात समाधि को भव नामक असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं और दूसरा वह व्यक्ति होता है जो एक क्रम से सीढ़ी धर सीढ़ी एक क्रम से वहां तक पहुंचता है जो सीधा सीधा संसार संसार की घटनाओं को देख करके जिसको विवेक वैराग्य नहीं होता है ऐसा जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है और ये जो उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है ये अलग अलग उपायों को अपना करके प्राप्त करता है जो 20वें सूत्र में स्पष्ट किया गया था श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट आपके सामने हो गया अब इन उपायों को श्रद्धा आदि इन उपायों को कौन व्यक्ति किस रूप में अपना करके आगे बढ़ता है इस बात को आपने दो सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है 21वें सूत्र में और 22वें सूत्र में तीव्र संवेगा नाम आसन्ना इस सूत्र के माध्यम से आपने ये बात स्पष्ट समझने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति जिस तीव्र गति से मेहनत करता है पुरुषार्थ करता है श्रद्धा को वीर्य को स्मृति को समाधि को और रितंभरा प्रज्ञा को अपनाता है जिस गति से आगे बढ़ता है उस गति के अनुरूप उस व्यक्ति के निकट वो असंप्रज्ञा समाधि होती है इस बात को आपने समझने का प्रयास किया और इनके जो भेद होते हैं अभ्यास करने वालों की ये जो अलग अलग स्थितियां अलग अलग भेद होते हैं कोई मृदु उपाय वाला है कोई मध्य उपाय वाला है कोई अधिमात्र उपाय वाला है यानी कोई सामान्य स्तर का उद्यम मेहनत करता है कोई मध्यम स्तर का मेहनत करता है तो कोई उच्च स्तर का मेहनत करता है इनके मेहनत को इनके पुरुषार्थ को यहां पर इन दोनों सूत्रों में स्पष्ट किया गया था तीव्र संवेगा नाम मृदु मध्य अधिमा ततोपि तथोपि इन दो सूत्रों के माध्यम से यानी इक्कीसवें और बाईसवें सूत्र में ये बात स्पष्ट कही गई है कि किस प्रकार से व्यक्ति आगे दौड़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर अब ये जो बातें हैं जिस तीव्र गति को लेकर के आगे जो बढ़ने वाले हैं जिस उपाय को यहां पर स्पष्ट किया गया है जो जितना तीव्र गति से आगे बढ़ता है वो उसी गति से उस लक्ष्य को पा लेता है अब एक प्रश्न उपस्थित किया है महर्षि वेदव्यास ने ये जो आपने उपाय बताया है श्रद्धा वीर्य, स्मृति समाधि प्रज्ञा पांच उपाय आपने बताए और इन पांचों उपायों को अपना करके जिस गति से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो उस तीव्रता के साथ में असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्या इन उपायों के अतिरिक्त और कोई उपाय है अच्छा नहीं किम समाधिर किम एतस्मा भवति एतस्मा आसन्नतम सब जो उपाय है किम एतस्मा कितविन्नत अथ भवति अन्योपि कश्चित उपायो नवा। वो कहते ये जो आपने उपाय बताया है इसी उपाय से ही समाधि की निकटता होती है यानी समाधि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है अथा अस्य लाभ इस असंप्रज्ञात की सिद्धि में अन्योपि कश्चित उपायो नवा। इस समाधि की प्राप्ति में और भी कोई उपाय है अथवा कोई है नहीं जिन उपायों को आपने प्रस्तुत किया है उन उपायों के अतिरिक्त और भी कोई उपाय है भगवान का दर्शन करने का यह प्रश्न किया गया है यानी महर्षि पतंजलि ने जिन उपायों को सामने रखा है उन उपायों को अपनाकर व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर सकता है फिर भी प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि क्या इन उपायों के अतिरिक्त भी कोई उपाय है यदि मान लीजिएगा इनके अतिरिक्त कोई उपाय बता भी दिया जाए तो क्या मन, मनुष्य के मन में और फिर प्रश्न उपस्थित नहीं होगा उसे सुन करके उस उपाय को सुन करके फिर ये तो नहीं कहेगा नहीं और कोई हो तो बताइए और कोई हो तो बताइए मनुष्य का स्वभाव है वो ये चाहता है और कोई आसानी से हम जा सके कोई ऐसा मार्ग बता दिया जाए ऐसा सरल मार्ग बता दिया जाए जिससे हम शीघ्रता से और शीघ्रता से बता दिए हम आगे बढ़े ऐसा बताइए कि और शीघ्रता से हम आगे बढ़ सके कोई शॉर्टकट बताइए परंतु ऋषि तो ऋषि है वो कहते हैं हां अगर मैं बता तो दूंगा लेकिन यह व्यक्ति दोबारा प्रश्न कर सकता है इसलिए उन्होंने बता बताते वे स्पष्ट कह दिया है, देखो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसके बाद नहीं पूछना कि और कोई उपाय है क्या मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बाद में यह नहीं कहना कि क्या इसके अतिरिक्त भी और कोई है आखिर कहां तक आप जाओगे उपाय तो बहुत सारे बताएं फिर भी पूछ रहे हो कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है हा याद रखना अब जो मैं बताने जा रहा हूं उपाय इसके बाद यह नहीं कहना कि इसके अतिरिक्त और कोई हो इसलिए वो स्पष्ट कहते हैं ईश्वर प्रणिधाना दहर्षि पतंजलि कहते हैं तेईसवे सूत्र में ईश्वर प्रणिधानादवा देखो मैं जो बताने जा रहा हूं इसके बाद फिर नहीं पूछना ईश्वर प्रणिधाना ईश्वर प्रनिधान करने से ईश्वर प्रनिधान करने से व्यक्ति सर्वाधिक शीघ्रता से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है और जिस गति से जिस तीव्रता से असंप्रज्ञा समाधि को ईश्वर का दर्शन कर लेता है और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हो सकता ये अंतिम उपाय है ईश्वर प्रणिधानाद व शब्द का क्या अर्थ है ईश्वर तो ईश्वर है भगवान है हम सब जानते हैं इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अब यहां कहा जा रहा है ईश्वर प्रणिधानाद प्रणिधान ये जो प्रणिधान है इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करना वैसे लोक में प्रसिद्ध है समर्पण समर्पण शब्द लोक में बहुत प्रसिद्ध है और यहां प्रणिधान का अर्थ समर्पण है और किसे समर्पण करना ईश्वर ईश्वर को समर्पित करना है ईश्वर को समर्पित करना है ईश्वर के प्रति समर्पण होना है और समर्पण की भावना जब तक व्यक्ति के मन में नहीं आती है वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकता समर्पण तो करना है लोक में अक्सर ये कहा जाता है समर्पित हो जाइए देखो जी समर्पण कर दो समर्पित हो जाओ मां कहती है समर्पण हो जाओ पिता कहता है समर्पण हो जाओ माता पिता समर्पण की बात करते हैं गुरु आचार्य अध्यापक समर्पण की बात करते हैं जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं और उनको खिलाने वाला खेल कराने वाला जो उसका शिक्षक होता है जो कोच होता है वो भी इसी बात को कहता है समर्पण करो सेठ ये कहता है अपने नौकर को समर्पण करो आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ये समर्पण शब्द सभी क्षेत्रों में विद्यमान है और बिना समर्पण के उत्तम कार्य कभी नहीं हो सकता सर्वोत्तम कार्य को करने के लिए व्यक्ति को समर्पण करना होता है और जहां समर्पण होता है वहां पर कार्य समुचित रूप से हो जाता है और जिस कार्य को व्यक्ति करना चाहता है करता है यदि वह व्यक्ति समर्पित हो करके करता है अपने आप को समर्पण कर देता है तो उस कार्य को सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से यथार्थ रूप में कर पाता है यह जो समर्पण है इसी समर्पण को लेकर के महर्षि पतंजलि कहते हैं समर्पण करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है और जो व्यक्ति समर्पित होता है समर्पण करता है वह व्यक्ति सर्वाधिक शीघ्रता से प्रभु का दर्शन कर लेता है प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है समर्पण करना है लोक में इस समर्पण को लेकर के कहा जाता है जब कभी कोई व्यक्ति किसी से पूछता है प्रश्न करता है किसी के पास जाकर के बात कहता है यह मकान किसका है तो सामने वाला बोलता है ये तो आपका ही है ये तो आपका ही है क्या बोलता है व्यक्ति ये आपका ही है कभी किसी से पूछता है व्यक्ति या हम जैसे लोग पूछे व्यक्ति से बेटा किसका है सामने वाला कहते हैं तो आपका ही है सामने वाला कहता है ये तो आपका ही है ये गाड़ी किसकी है वो कहता है तो आपकी ही है यानी व्यक्ति सामने वाला यह कह रहा है ये आपका है ये आपकी है यहां पर समर्पण की बात चल रही है व्यक्ति कह रहा है ये आपका है ये आपकी है लोक में बखूबी से इस बात की चर्चा होती है और इस बात को लेकर के कथन किया जाता है और बोला जाता है समर्पण समर्पण समर्पित हो जाओ जिसके आधीनस्थ आप हो उसके प्रति समर्पित हो करके चलो ये जो समर्पण है ऐसा ही समर्पण योग में करना होता है योगाभ्यासी को भी समर्पित होना पड़ता है जैसे लोक में लौकिक कार्यों को करते हुए व्यक्ति समर्पित होते हैं ऐसे ही अध्यात्म में आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को समर्पित होना पड़ता है समर्पण करना पड़ता है और ये जो समर्पण है और इस समर्पण को जो व्यक्ति अपना लेता है वही व्यक्ति सबसे पहले सर्वाधिक शीघ्रता से ईश्वर का दर्शन कर पाता है ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है उससे पहले और कोई नहीं कर सकता जिसके जीवन में समर्पण है वह व्यक्ति ईश्वर का दर्शन सबसे पहले कर सकता है हम कितने उपायों को अपना करके चले यदि उन उपायों में समर्पण रूपी उपाय नहीं है तो व्यक्ति उस शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर पाएगा इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानादवा ईश्वर प्रणिधान से व्यक्ति समाधि को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है ओ। शांतिरा वह शांतिषय शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांतिरव शांति श्याम sha